राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय राम राज बैठे त्रैलो का हर्षित गए सब सोका का भयरुन कर का हुन कोई राम प्रताप विषमता खोई श्री रामचंद्र के राजा होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए उनके सारे शोक जाते रहे कोई किसी से वैर नहीं करता था श्री राम के प्रताप से सबकी विषमता भेदभाव भिट गई वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत पथ लोग चल सदा पा वहीं नहीं भय शो कन सभी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल आचरण करते हुए सदा वेद मार्ग पर चलते और सुख पाते हैं उन्हें न किसी तरह का भय है न शोक है न कोई रोग ही होता है राम राज्य शब्द बड़ा लोकप्रिय है और व्यवहार में कई बार उसका प्रयोग किया जाता है इस युग में भी महात्मा गांधी के मस्तिष्क में उनके अंतकरण में जिस राज्य की धारणा की कल्पना थी उसका नामकरण भी उन्होंने राम ही किया था पर जिन अर्थों में गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन किया है उसका जो व्यापक स्वरूप और अर्थ आपको मानस में मिलेगा यदि आप उस पर गहराई से दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि राम राज्य की स्थापना के लिए कैसे विवेक की आवश्यकता है कैसी तपस्या और कैसी साधना चाहिए और कितने प्रयत्नों के बाद तब कहीं व्यक्ति और समाज के जीवन में राम राज्य व्यक्त होता है इसका सर्वश्रेष्ठ सूत्र अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही आता है महाराशि दशरथ मानस के महानतम पात्रों में से एक हैं मानस में जिनके लिए कहा गया दशरथ गुणगन गुण जाग नाही दशरथ जी के गुणों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिनसे बढ़ कर तो क्या बराबरी का भी जगत में कोई नहीं है जिन्ह विधाता महिमा यध नाम पितु माता जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है रामराज्य की स्थापना का संकल्प सबसे पहले महाराज दशरथ के ही हृदय में उत्पन्न हुआ किंतु प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि रामराज्य की स्थापना में अब विलंब नहीं है कल सुबह होते ही अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम बैठेंगे और रामराज्य की स्थापना हो जाएगी लग रहा था कि रामराज्य की स्थापना तो अत्यंत सरल है किंतु आगे की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि दशरथ जैसे महान व्यक्ति भी राम की स्थापना में सक्षम नहीं हो सकते आप महाराज दशरथ पर दृष्टि डालें अयोध्या की ओर देखें और वहां के व्यक्तियों के चरित्र पर दृष्टि डालें तो चारों ओर श्रेष्ठता और उत्कृष्टता ही तो दिख पड़ती है अयोध्या जैसा पवित्र नगर जो सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है परम पवित्र देश महाराज दशरथ जैसे व्यक्ति का संकल्प पवित्र और धर्मात्मा अयोध्या के नागरिक ऐसी परिस्थिति में तो रामराज्य की स्थापना सरलता से हो जानी चाहिए लेकिन यदि यह संभव नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य यह है कि सचमुच रामराज्य की स्थापना अत्यधिक कठिन संकल्प है और महाराज दशरथ जैसे व्यक्ति भी उसे पूर्ण करने में सक्षम नहीं है आप महाराज दशरथ के जीवन की पृष्ठभूमि को देखें उनके चरित्र में अनेक सदगुण थे पहले वे महाराज मनु थे जिनको हमारे देश में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है हमारे धर्म का संविधान जिन स्मृतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है उनकी संख्या अठारह है इन अठारह स्मृतियों के आधार पर ही प्राचीन काल में समाज संचालित होता था उनमें एक है मनुस्मृति कहते हैं कि यद्यपि सभी स्मृतियां श्रेष्ठ हैं पर उनमें मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक है हमारा मनुष्य उद्भव हुआ है इसीलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं मानव जाति के आदि पुरुष मनु हैं तो सतयुग के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा के रूप मनु का जन्म हुआ और उन्होंने स्मृति का निर्माण किया उस स्मृति धर्म का उन्होंने स्वयं भी पालन किया और समाज को भी उन्होंने उसी स्मृति धर्म पर चलाने की चेष्टा की कभी कभी लोगों को लगता है कि राम का अर्थ है धर्म पर ऐसा नहीं है रामराज्य धर्मराज्य से भी कहीं ऊंची वस्तु है धर्मराज्य की स्थापना तो मनु ने की परंतु गोस्वामी जी ने मनु की प्रशंसा करते हुए कहा स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मनुष्यों को यह अनुपम सृष्टि हुई राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था देवहुति उनकी कन्या थी जो कर्दम मुनि की प्रिया पत, प्रिय पत्नी हुई जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया स्वयं भू मनु अरुशतरूपा जनते भय नर श्रेष्ठि अनुपा दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाम सुत जिन कैली का निपवुत्तान पाद सुतता ध्रुव हरिभगत भयो सुत जासो लघुसुतनाम प्रियव्रतताही देद पुराण प्रसंस ही जा देवहूतिपुनिता सुकुमारी जो मन मुनकर दमक प्रिय नारी देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे ऊजि कपिल सांख्य शास्त्र जिन प्रगत बखाना तत्विचार निपुण भगवान गोस्वामी जी ने इतनी पंक्तियों में मनु का परिचय देने के बाद लिखा मनुजी ने काफी काल राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा का पालन किया तेहि मनुराज किन्ह बहुकाला प्रभु आय सुस वृद्धि प्रतिपाला मनु ने धर्म राज्य की स्थापना की व्यवहारिक दृष्टि से वह एक श्रेष्ठ राज्य था पर उन्हें लगा कि धर्म द्वारा संचालित यह जीवन तथा राष्ट्र बड़ा व्यवस्थात्मक है क्योंकि धर्म का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति और समाज के संबंधों के निर्वाह का सूत्र देता है व्यक्ति का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और भिन्न भिन्न वर्णों और जातियों के रूप में व्यक्तियों के क्या कर्तव्य हैं यह धर्म की मुख्य व्याख्या है अतः धर्म शब्द का अर्थ हुआ जो समाज को धारण करता है उसी का नाम धर्म है धारणात् धर्म इत्याहू धर्म की इस सामाजिक दृष्टि का क्या अभिप्राय है मनुष्य के अंतकरण में स्वार्थ की वृद्धि है और वह संसार की सारी भोग सामग्रियों को स्वयं अकेले ही पा लेना चाहता है इस कारण लोगों में परस्पर टकराहट होती है धर्म ऐसी व्यवस्था देता है कि समाज में धन या वस्तुओं का किस प्रकार वितरण होना चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से इसमें धर्म की बड़ी भूमिका है किंतु व्यक्ति यदि केवल शरीर ही होता या केवल उपयोग की ही एक वस्तु होता तो धर्म के द्वारा उस समस्या का समाधान हो जाता परंतु सूत्र देते हुए गोस्वामी जी ने कहा समाज का महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी व्यक्ति का महत्व कोई कम नहीं है इसीलिए मनु को आत्मसंतोष की अनुभूति नहीं हुई उन्हें लगा कि इससे हमारे अंतर्मन में पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही है समाज सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है उनकी रानियां पतिव्रता हैं पुत्र आज्ञाकारी हैं समाज में छीना झपटी नहीं है सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता है कि अंतकरण में जिस दिव्य सुख और पूर्णता की अनुभूति की प्यास है वह इससे पूरी नहीं होती तब उनको लगता है कि जीवन की परिपूर्णता ईश्वर की प्राप्ति में है जीव ईश्वर का अंश है और अंश की प्रवृत्त प्रकृति ही यह है कि वह अपने पूर्ण की दिशा में भी अभिमुख होता है और पूर्ण से मिलकर ही उसे पूर्णता का बोध होता है गोस्वामी जी ने इसके लिए कई दृष्टांत दिए जीव और ईश्वर के संबंधों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने एक संकेत किया जैसे समुद्र और जल कण मेघ क्या है समुद्र के जलकण बड़ी संख्या में एकत्र होकर मेघ बन जाते हैं और वही मेघ आकाश में जल की वर्षा करता है तो आकाश में मेघ द्वारा जो जल की वर्षा की जाती है वह बूंदों के रूप में होती है जल जब समुद्र में होता है तब अभिन्न रूप में होता है पर मेघ ने जब वर्षा की तो वह बूंदों के रूप में अलग अलग दिखाई दिया यही मानो जीवत्व का चिन्ह है माया मानव बादल है और उसने ब्रह्म से ही उस अंश को ग्रहण किया है ईश्वर अंश विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी जब जल की वर्षा होती है तो एक दृश्य दिखाई देता है पृथ्वी पर पड़ते ही पानी वैसे ही गंदा हो जाता है जैसे शुद्ध जीव से माया लिपट गई हो भूमि परत भाडा भर पानी जनुजीव हिमाया लपटानी जल पहले समुद्र में था तो परिपूर्ण था आकाश में गया तो उसमें सीमा आ गई और जब तक वह आकाश में था तब तक स्वच्छ था उसमें मलिनता नहीं थी लेकिन जब वह ऊपर से नीचे गिरा तो भूमि की मलिनता ने से उसका संस्पर्श हुआ और उस जल में भी मलिनता दिखाई देने लगी जीव अब माया के द्वारा मलिन भी हो गया पर इसके बाद अब दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई जैसे समुद्र से वर्षा की प्रक्रिया है वैसे ही वर्षा का जल कहीं जा रहा है फिर से एकत्र हो रहा है बुंद अलग अलग गिरी परंतु वे सब एकत्र होकर तालाबों और नदियों की दिशा में बढ़ने लगी फिर नदी के रूप में उस जल का प्रवाह आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी अंतिम परिणति क्या है नदी जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में विलीन होती हैं और अंत में सारी नदियों का जल समुद्र में चला जाता है उसी को गोस्वामी जी कहते हैं सरिता जल जल जलनिधि महु जाए हो अचल जिम जीव हरि पाए जैसे नदी का सारा जल समुद्र में पहुंचकर कर ज्यों का त्यों हो जाता है परिपूर्ण हो जाता है वैसे ही जीव सरिता ब्रह्म समुद्र में मिलकर परिपूर्ण हो जाती है जीव ब्रह्म से मिलकर परिपूर्ण हो जाता है इस तरह से भिन्नता अभिन्नता का दृष्टांत देकर इसे स्पष्ट करने की चेष्टा की गई जब तक अंश पूर्ण को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसका बहना नहीं रुकेगा उसकी यात्रा नहीं रुकेगी नदियों के द्वारा कितने सत्कार्य होते हैं कितनी समाज सेवा होती है नदी कितनी उपयोगी है और नदियों को हम कितना महत्व देते हैं हम उनकी पूजा करते हैं उनकी प्रशंसा में काव्य की रचना की जाती है फिर भी नदी बहती हुई किधर जा रही है यदि कहा जाए कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है तब तो सभी नदियों को बहकर मरुस्थल की ओर जाना चाहिए जहाँ जल का सर्वथा अभाव है सूखे स्थानों में नदियों का जल पहुँच जाए तो लोगों को सुविधा होगी लेकिन बड़ी विचित्र बात है नदियाँ जल देते हुए बहकर रेगिस्तान की ओर नहीं बल्कि समुद्र की ओर जा रही हैं किसी ने नदी से पूछा समुद्र में तो अथाह जल है वहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है तो जहाँ लोग प्यासे हैं जहाँ तुम्हारी आवश्यकता है तुम वहाँ क्यों नहीं जाती यदि हम नदी की भाषा अध्यात्म की भाषा समझ सके तो नदी यही कहेगी, लोगों की प्यास मिटाना यह तो मेरा धर्म है मेरा कर्तव्य है और इसीलिए मैं बहते हुए लोगों की प्यास मिटाने की सेवा कर रही हूँ पर केवल लोग ही तो प्यासे नहीं हैं मैं भी प्यासी हूँ लोगों की प्यास मिटाने के साथ साथ मेरी प्यास भी तो मिटनी चाहिए लोगों की प्यास मिटेगी मेरा जल पीकर पर हमारी प्यास मिटेगी समुद्र का जल पीकर इसलिए जब तक मैं समुद्र में जाकर पूरी तरह से समुद्र के साथ एकाकार नहीं हो जाऊंगी तब तक मुझे सच्ची तृप्ति का बोध नहीं होगा यही आध्यात्मिक ज्ञान की धारणा है व्यक्ति की परिपूर्णता केवल सामाजिक व्यवस्था में नहीं है वस्तुओं की उपलब्धि में नहीं ही नहीं है व्यक्ति के जीवन का इससे कहीं महत्तर लक्ष्य है और वह यह है कि व्यक्ति अंतो गत्वा ईश्वर से एकाकारता और पूर्णता का अनुभव करे मनु को भी यही लगा मनु का प्रसंग बड़ा सांकेतिक है मनु सारे मानव जाति के आदि पुरुष हैं मनु के सामने जो समस्या है वही प्रत्येक मनुष्य की समस्या है बसरते कि मानव हो केवल मनुष्य का शरीर होने से ही कोई मनुष्य नहीं होता मनुष्य शरीर में केवल पशुता भरी हो केवल भूख प्यास को मिटा देना ही जिसका अभिष्ट हो तो उसे क्या कहें पर मनुष्य के जीवन में उसी अभाव की अनुभूति होगी जो धर्म के पालन के बाद भी मनु के अंतकरण में हुई थी मनु ने शास्त्रों का अध्ययन किया था कि धर्म के द्वारा आगे बढ़ो धर्म से आगे बढ़ने के लिए पद्धति क्या है धर्म की दो शाखाएँ हैं एक शाखा में कहा जाता है कि आप धर्म का पालन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे वहां आपको अमृत पीने को मिलेगा और आप अप्सराओं के साथ विहार करेंगे स्वर्ग में सुख ही सुख है स्वर्ग में भोग ही भोग है एक धर्म की धारणा यह है इसी से प्रेरित होकर अधिकांश व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं परंतु धर्म के परिणाम स्वरूप यदि हम स्वर्ग में पहुँच भी गए तो वहाँ पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी गोस्वामी जी ने व्यंग किया है पूछा गया स्वर्ग में तो ईर्ष्या आदि मानवीय वृत्तियाँ नहीं होती गोस्वामी जी बोले स्वर्ग में भी अनेक समस्याएं हैं और उनमें सबसे बड़ी समस्या है ईर्ष्या की उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है सर्गह मिटतन सावत स्वर्ग में ईर्ष्या बहुत है और वह मिटती नहीं बड़ी पते की बात है क्योंकि जो व्यक्ति जितना पुण्य करके स्वर्ग में गया है उसको उतने ही भोग प्राप्त हो हैं जब बगल वाले पर दृष्टि जाती है कि यहाँ तो इतनी अप्सराएं हैं इतने सुख हैं और मुझे जो मिला है उसमें तो इन वस्तुओं की कमी है तब उसे अभाव की अनुभूति होती है सामने वाले से ईर्ष्या होती है अब यदि संसार में किसी से ईर्ष्या हो तो आप चाहें तो चेष्टा करके सामने वाले से आगे बढ़ जाएँ पर स्वर्ग में समस्या यह है कि आप ईर्ष्या तो कर सकते हैं पर स्वर्ग में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है आप जो पूंजी ले गए हैं उसको बढ़ाने के लिए स्वर्ग में कोई उपाय नहीं है वहां तो पूंजी घटेगी ही जितना आप लाए हैं उसी को भोगना है स्वर्ग कर्म भूमि नहीं है वह तो भोग भूमि है इसका क्या परिणाम होगा जब आपकी पुण्य की पूंजी समाप्त होगी तब आप ईर्ष्या के कारण वहाँ भी सुखी नहीं रह पाएंगे और वहाँ से फिर नीचे की ओर भेजे गए तो फिर उन्हीं समस्याओं में घिर गए तो धर्म के द्वारा जो स्वर्ग की दिशा में जा रहे हैं मानो उनकी दृष्टि अधूरी है सुख चाह मूढ़ धर्मरता गोस्वामी जी ने सुख और धर्म के संबंध की ओर संकेत किया है पर उन्होंने धर्म का एक दूसरा फल ही बताया है धर्म से वैराग्य वैराग्य ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष धर्म तिविर जोग त्य ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रदेद यह एक दूसरी परंपरा है मोक्ष की मनु ने अनुभव किया कि धर्म से वैराग्य वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की इस परंपरा में मेरी समस्या यह है कि इतने दिनों से भोगों को भोगते हुए तथा धर्म का पालन करते हुए भी अब तक मेरे अंतकरण में वैराग्य नहीं आया धर्म का वास्तविक फल जो होना चाहिए उसका लक्षण हमारे जीवन में नहीं आया परिणाम क्या होता है मनु विचार करते हैं यहाँ एक दृष्टांत लेते हैं यदि आपको भूख स्वाभाविक रूप से लगे तो आप भोजन करेंगे ही और आपके शरीर में स्वस्थता आएगी पर यदि आपको भूख न लगे तो क्या आप यह सोचकर प्रसन्न होंगे कि चलो भोजन में छुट्टी मिली अब भोजन की झंझट नहीं रह गई क्योंकि अंत में भोजन करके भी भूख ही तो मिट, मिटती है और भूख पहले से ही मिटी हुई है तब तो यही अच्छा है लेकिन आपको भूख न लगे तो आप चिंतित होंगे और वैद्य से कहेंगे कि मुझे भूख नहीं लग रही है आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मुझे भूख लगे इसी प्रकार से धर्म से यदि वैराग्य उत्पन्न न हो और उस व्यक्ति में यदि साधना की वृत्ति है विचारवान है तो वह प्रसन्न नहीं होगा यह मैं एक बात और जोड़ दूँ वैराग्य का संबंध दुख से बहुत बड़ा है जीवन में यदि खूब सुखानुभूति हो और सुख की ही प्यास बढ़ती जाए तो शायद हमारी साधना सही दिशा में नहीं चल रही है पर सृष्टि में तो सुख के साथ दुख भी है और दुख के अनुभूति से हमारे अंतःकरण में वैराग्य की अनुभूति आती है मनु की समस्या यह थी कि सुख उनके चारों ओर बिखरा हुआ था प्रतिकूलता कुछ ही कुछ थी नहीं वैराग्य उत्पन्न हो नहीं रहा था पर मनु बुद्धिमान थे यह सोचकर प्रसन्न नहीं हुए कि वैराग्य की क्या आवश्यकता है उनको लगा कि धर्म का सच्चा फल तो मेरे जीवन में आया नहीं पर अब उनके सामने गोस्वामी जी ने दो संकेत किए हो इन विषय विराग भवन बसत भाच पनोम हृदय बहुत दुखलाग जन्म गय हरि भगत भिनोम हृदय में पीड़ा हुई यह विचार जन्य पीड़ा है एक तो परिस्थिति जन्य पीड़ा होती है और दूसरी विचार जन्य पीड़ा परिस्थिति जन्य पीड़ा का अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है पर साधकों को विचार जन्य पीड़ा होती है साधारणतः साधक को देखकर यह नहीं लगता कि उनके सामने कोई समस्या है पर जब वह विचार करता है तो सारे सुखों के बीच में उसे दुख की अनुभूति होती है यही विचार जन्य दुख मनु के हृदय में उत्पन्न हुआ उन्होंने सोचा कि ईश्वर को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है और यदि मेरे अंतकरण में वैराग्य नहीं है तो भक्ति कैसे होगी उन्होंने अपने विचार को क्रियान्वित किया उन्होंने निर्णय किया कि भले ही मेरे अंत में वैराग्य उत्पन्न न हो पर मुझे जीवन के चरम लक्ष्य की दिशा में बढ़ना चाहिए मनु ने पुत्र से कहा राज्य स्वीकार करो पुत्र सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे किंतु मनु ने स्वयं उचित अवसर देखकर राज्य का परित्याग कर दिया और महारानी शत्रुपा को लेकर ध्वन में चले गए मनु का प्रसंग साधना का प्रसंग है और वह केवल मनु की साधना का नहीं अतपितु संपूर्ण मानवता के लिए साधना का क्रम है शत्रुपा को लेकर जाने के पीछे यहाँ पर एक बड़े महत्व का सूत्र है मनु ने मुक्ति की दिशा में प्रयास नहीं किया मुक्ति का क्या अर्थ है जन्म मरण के इस चक्र से छूट जाना परंतु मनु इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए उत्सुक नहीं थे यहाँ मनु की मानव जाति के प्रति संवेदना प्रकट हुई व्यक्तिगत साधना और लोक कल्याण की साधना ये दो भिन्न भिन्न साधनाएं हैं अपने सुख और अपनी परिपूर्णता का एक बात है और सारे समाज में पूर्ण बनाने की चेष्टा दूसरी चीज है सचमुच मानव जाति के आदि पुरुष में जो गुण होना चाहिए वह मनु के जीवन में दिखाई दिया मनु यदि चाहते तो वन में जाते तपस्या करते विचारयुक्त ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मुक्ति पाते पर आगे चलकर आप देखेंगे कि उनका उद्देश्य अकेले मुक्त होना नहीं अपितु तो भगवान को भी संसार में आने के लिए जन्म लेने के लिए प्रेरित करना है उनको अपनी सारी मानव जाति की चिंता है यदि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो व्यक्तिगत रूप से मैं मुक्त हो जाऊंगा और यदि ईश्वर संसार में अवतरित होंगे तो दोनों उद्देश्य पूरे होंगे जिस धर्म की स्थापना की मैंने चेष्टा की जब ईश्वर उस धर्म को अपने जीवन में प्रति स्थापित करेंगे तो धर्म को भी महत्व मिलेगा जब ईश्वर ही मनुष्य के रूप में आ जाएंगे तो उनका दर्शन प्राप्त करके अनगिनत लोग मुक्त हो जाएंगे इसलिए मनु के जीवन में व्यक्ति और समाज के संबंध की ओर बड़ा मधुर संकेत है वे अच्छे विचारक हैं उनके अंतकरण में आत्मतृप्ति के साथ साथ सारे संसार की तृप्ति के लिए व्यग्रता विद्यमान है इसीलिए अपनी साधना पद्धति में उन्होंने राज्य संपत्ति वस्त्र और आभूषण का परित्याग कर दिया लेकिन महारानी शत्रुपा को साथ लेकर चले जा रहे हैं उन्हें साथ में लेकर जाने का तात्पर्य यह था यदि वे मुक्ति चाहते होते तो अकेले जाते पर जब उनके अंतकरण में ईश्वर को पुत्र बनाने की कामना है तो ईश्वर को पुत्र बनाने के लिए संसार की पद्धति के अनुकूल माता पिता की अपेक्षा होगी इसीलिए महारानी शत्रुपा और वे साथ में जा रहे हैं गोस्वामी जी अब दूसरा सूत्र देते हैं वे पथ चलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों पंथ जात सोह मत धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा कुछ लोग शुद्ध भक्ति पथ का आश्रय लेते हैं कुछ लोग ज्ञान पथ का मनु की साधना में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय है ज्ञान का अभिप्राय है ब्रह्म कैसा है और भक्ति का अभिप्राय है जैसा हम उसे चाहते हैं ज्ञान के द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि ब्रह्म कैसा है और भक्ति के द्वारा उसे हम वह रूप देते हैं जो हमारे कल्याण के लिए या जो हमारे अंतकरण के संतोष या तृप्ति के लिए अपेक्षित है इन दोनों का वही समन्वय मनु के जीवन में है इसके बाद उनकी साधना का क्रम प्रारंभ हुआ वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे उन्होंने हर्षित होकर निर्मल जल में स्नान किया उन्हें राजर्षि जानकर मुनि लोग उनसे मिलने आए मुनियों ने तीर्थों के दर्शन कराए उनका शरीर दुर्बल हो गया था वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे पहुँचे जाए धेनुमत तेरा हरसिन्हाने हर सिर्मल नीराम आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म जहत हती रथ रहे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए मुनि पट परिधाना सत समाज तुनहि पुरा राजा और राणी द्वादशाक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते हैं उनका भगवान वासुदेव के पाद पद्मों में खूब मन लगा द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुह दंपति मनयतिलाग यह एक स्वतंत्र बड़ा लंबा प्रसंग है पहले वे गोमती नदी में स्नान करते हैं जब आप साधना का श्री गणेश करें तो सर्वसम गोमती में स्नान करें गोमती क्या है जो मती गाय के समान है उत्तरकांड में इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है वहां लिखा है सात्विक श्रद्धा ही गोमती है सात्विक श्रद्धा धेनुसुभाई किसी भी साधना का श्री गणेश श्रद्धा से होता है मनु शत्रुपा ने गोमती में स्नान किया इसके बाद वे मुनियों के आश्रम में गए और उन्होंने कथा श्रवण किया तो जीवन में हम त्याग की वृत्ति को स्वीकार करें और श्रद्धा श्रद्धायुक्त अंतकरण से सत्संग में जाकर पुराण की कथाओं का श्रवण करें इसके बाद उनके जीवन में मंत्र जप की साधना शुरू हो जाती है साधना के सभी स्तरों को पार करते हुए वे अंत में उस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि जब उनका संकल्प पूरा हुआ और निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर उनके समक्ष आ गया श्री राम और सीता जी सामने खड़े हैं यहाँ पर एक सूत्र गोस्वामी जी ने यह बताया कि मनु ने उनसे जो वरदान मांगा मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु मुस्कुराए क्योंकि उनके समान जो कोई है ही नहीं न प्रतिमा अस्थि बोले अब मैं अपनी तरह कहां से ढूंढूं मैं स्वयं पुत्र बनकर जन्म लूंगा आप सरि खोज मु जाए निपतवत निपतनय होब मैं आई शत्रुपा जी की ओर भगवान ने दृष्टि डाली प्रभु बोले अब आप कृपा कर वरदान मांगे आप क्या चाहती हैं शत्रुपा जी ने कहा जो वरदान चतुर राजा ने मांगा है वह मुझे भी बड़ा अच्छा लगा मांगो देव बर जो चितोरेथ चतुर सो कृपाल मुहि अति प्रिय लागा तो क्या आप उसी में संतुष्ट हैं नहीं महाराज उन्होंने जो मांगा वह तो मुझे प्रिय है ही पर उसके साथ साथ मेरी कुछ और मांग है क्या महाराज आपके भक्तों को जो सुख मिलता है जो भक्ति मिलती है जो चरणों में स्नेह मिलता है जो विवेक मिलता है जो रहनी मिलती है आप कृपा करके मुझे ये छह वस्तुएँ प्रदान कीजिए दो निज भगत नाथ तव अह जो सुख पावही जो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्ने तो विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे मानो शत्रुपा जी ने यह कहा मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र तो बने पर विवेक अवश्य बना रहे कि आप भगवान हैं कहीं मैं आपको पुत्र ही मान बैठने की भूल न कर बैठूँ वे शत्रुपा ही आगे चलकर कौशल्या होती हैं उनका जीवन महाराज दशरथ की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा हुआ है यहाँ पर मनु की धारणा कुछ भिन्न प्रकार की है जब शत्रुपा जी ने विवेक की याचना की तो भगवान ने मनु की ओर देखा मनु ने कहा मेरे वरदान में इनको भाग दीजिए पर इनके वरदान में मुझे भाग न दीजिएगा आप इनके पुत्र बने इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर इन्होंने जो विवेक मांगा है वह विवेक मुझे बिल्कुल न दीजिएगा बड़ी विचित्र मन स्थिति है वे चाहते हैं कि राम जब मेरे पुत्र बने तो मैं पूरी तरह से उन्हें पुत्र ही समझूं। यदि मैं ईश्वर के रूप में उन्हें देखूंगा तो शायद वात्सल्य की पूरी अनुभूति मुझे नहीं हो सकेगी बात तो अपने स्थान पर सही है उन्होंने कहा मैं तो आपको बिल्कुल पुत्र ही समझूं। अब चाहे संसार के लोग मुझे मूर्ख ही क्यों ना समझे मोहिबड़ मूढ़ कहे किन को एक बार मैं एक बड़ी संख्या में संस्था में गया वहाँ के छात्राओं ने एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी वहाँ के कुलपति ने मुझसे कहा कि क्या आप वीडियो शो में वह नृत्य नाटिका देखना पसंद करेंगे मैंने कहा ठीक है वह नृत्य नाटका मीरा के चरित्र को केंद्र बनाकर की गई थी और मुझे बड़े रस की अनुभूति हो रही थी मीरा की भावना इतनी साकार हो रही थी कि मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते थे बड़ी तन्मयता आ गई थी सहसा कुलपति जी को न जाने क्या सूझा कि जब उन्होंने मुझे भाव विभोर देखा तो बोल उठे जो मीरा बनी हुई है यह मेरे चपरासी की लड़की है मैंने सिर पीट लिया सोचा क्या यही समय था यह बताने के लिए वे तो इस दृष्टि से यह बताना चाहते थे कि इस छात्रा ने कितनी उन्नति की है चपरासी की लड़की है फिर भी कितनी योग्य है परंतु मेरा तो सारा रसभाव ही नष्ट हो गया शिष्टाचार में कहना ही पड़ा हाँ बड़ी योग्य अभिनेत्री है अभिनेत्री जब अभिनेत्री के रूप में दिखाई देने लगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रस में बाधा पड़ेगी नाटक देखते समय यदि कोई हर क्षण नाम ले लेकर बोलता रहे कि यह तो वो है यह तो वो है तो शायद आप नाटक का पूरा रस नहीं ले सकेंगे मनु और शत्रुपा में यही भेद है शत्रुपा का पक्ष ज्ञान का पक्ष है अंततोगत्वा नाट्य तो एक नाट्य ही है पर्दे के पीछे जो सत्य है वस्तुतः वही तो सत्य है शत्रुपा के हृदय में रस की प्यास होते हुए भी सत्य की जिज्ञासा अधिक प्रबल है नहीं मुझे आपके ईश्वरत्व का ज्ञान अवश्य बना रहे मैं आपको मात्र अपना पुत्र मानकर केवल वात्सल्य रस की अनुभूति ही न करती रहूं। क्योंकि यदि मुझे वात्सल्य रस की पान ही पाना होता तो इस जन्म में भी मैंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया और उनसे मैंने वात्सल्य रस का सुख पाया और आपको भी पाकर मैं वही पाऊँ तो फिर आपको पाने की क्या सार्थकता शत्रुपा का पक्ष सत्य से जुड़ा हुआ विवेक का पक्ष है और महाराज मनु का पक्ष आनंद और रस का पक्ष है उनका भाव यह था कि हमें इतनी तन्मयता मिलनी चाहिए कि जब मैं आपको पुत्र के रूप में पाऊं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका पूरा आनंद लूँ भगवान ने मुस्कुराकर उनकी ओर भी देखा और देखकर कर दोनों को स्वीकृति दे दी यहाँ एक बड़ा विलक्षण प्रसंग आता है मनु जैसे एक महान व्यक्ति जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया और ईश्वर ने जिनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया ऐसा लगता है कि उनके लिए अब तो कोई उपलब्धि शेष नहीं है पर बड़ा विचित्र प्रसंग है भगवान ने मनु से कहा पुत्र तो मैं बनूँगा पर आपका अगला जन्म होगा अगले जन्म में आप दशरथ बनेंगे शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगे और तब मैं आपके यहाँ अपने अंशों के साथ जन्म लूँगा भगवान श्री राम ने यह वचन दिया पर उसके बाद भगवान ने एक विचित्र आज्ञा दे दी बोले जन्म लेने के पहले आप शरीर छोड़कर स्वर्ग में चले जाइए यहाँ तक भी कहते तो कोई बात नहीं थी भगवान ने अगला वाक्य कहा स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग के विशाल भोगों को भोगो अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति रजसानी तह करि भोग बिलास ता गये कछुकाल पुने अवध भुआल तब मैं हो ब तुम्हार सुत भगवान कहते और तब करो तो भी बात ठीक थी कह देते स्वर्ग में जाओ तो भी बात छिपी रह जाती पर उनका खुलकर यह कहना कि तुम जाकर स्वर्ग के भोगों को भोगो इसका क्या तात्पर्य है यह एक जटिल समस्या है जो बहुधा साधकों के जीवन में आती है और उसका समाधान सचमुच बड़ा कठिन है समस्या यह है कि अंतकरण में जो वृत्तियां हैं उनमें से दुर्गुणों की कुछ वृत्तियों को आप मिटा सकते हैं और कुछ को आप दबा सकते हैं मिट जाने पर तो उनसे कोई भय नहीं है पर जिन वृत्तियों को आपने विवेक या बल के द्वारा दबा दिया है बड़ी संभावना है कि वे अवसर पाकर जीवन में प्रकट हो जाएँगी अतः कई बार साधकों और श्रेष्ठ लोगों के जीवन में कई कमियां दिखाई देती है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि इतनी उच्च साधना के बाद ऐसी कमियां कैसे पर यह स्वाभाविक है मनु का विचार जन्य वैराग्य है भगवान को अनुभव होता है कि मनु जी के जीवन में जो वासनाएं थी उनको उन्होंने मिटाया नहीं है दबा दिया है भगवान उन्हें पुनः एक मौका देते हैं कि हम फिर मिलेंगे पर उसके पहले तुम स्वर्ग में जाकर अपनी दमित भोग वृत्ति कामनाओं को संतुष्ट करने की चेष्टा करो तुम्हारे मन से जब भोगों का आकर्षण मिट जाएगा तब तुम दशरथ के रूप में जन्म लेना और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा बात बड़ी अटपटी है इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भोगों को दबाना बुरा है अतः भोगों को भोगने की चेष्टा करनी चाहिए पर भगवान का लक्ष्य यह था कि आगे चलकर पता चल जाए कि स्वर्ग के भोगों को भोगने पर भी वासनाएं दूर नहीं होती भोग को भोग कर मन को संतुष्ट करना भी एक पद्धति है पर विषय भोग घी और कामनाएं अग्नि के समान है अग्नि में घी डालें तो वह और अधिक प्रज्वलित होती है वैसे ही भोग भोगने पर भी भोग की लालसा बढ़ती जाती है भूझ नकाम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहुत मनुष्य स्वर्ग गए उन्होंने वहाँ के सुखों को भोगा ऐसी स्थिति में उनकी भोग की वासना मिट जानी चाहिए थी परंतु यह एक बड़ा कठिन पक्ष है